भद्रं भद्रं तुष्टवाम भद्रम कर्णेवा भद्रम पश्यक्ष अथर्वेदी पांडव के कारिका आगम प्रकरण के दसम कारिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ था क्योंकि ये जो, जो प्रसंग चल रहा है आरम्भ हुआ है नियम नव प्रखम ये मंत्र के ऊपर है तुरिया आत्मा सर्वोपाधि विनभुक्त आत्मा है तो इतर व्यापति के द्वारा ही परिचय कराया जाता है शक्ति प्रति से उपना उसी के परिष्कार करने के लिए बात हो मंत्र का परिस्थित भारतीय तो में बताया था निवृत्ति सर्व दुखान ईशान प्रभुरुखा निवृत्त है आध्यात्मिक आदि आद्ध जो तीन प्रकार के कष्ट हैं आध्यात्मिक आध्य आद्ध आदि भौतिक सभी दुखों के निवृत्ति तुरी अवस्था में किसी प्रकार के दुख नहीं जो भी दुख सपना आदि पहन उस तुरीय अवस्था में समाधि अवस्था दूरी अवस्था संपूर्ण दुखों का निवृत्ति होने से निवृत्त है पंचमी है निवृत्ति होने से वो तो जो तुरय आत्मा ईशान हो जाता है सबका शार्थक हो जाता है प्रभु है हो जाता है अव्यय है उसका कभी व्यय नहीं होता बाकी तीनों आत्मा जो होंगे व्यय हो जाते हैं जो जागृत स्वप्न विशिष्ट जो होंगे जागृत विशिष्ट आत्मा स्वप्न में नहीं स्वप्न विशिष्ट आत्मा जागृत में नहीं होगा किंतु तुरिया आत्मा का व्यय नहीं था है उस काल है। में सर्वभावानव अद्वैत है जितने भी पशु है उस अवस्था में तुरिया अवस्था में अद्वैत हो जाता है तुरिया अवस्था में द्वैत सिद्ध नहीं कर सकते सुसुप्त तत्व तो द्वैत है आत्मा है अज्ञान है द्वैत है किन्तु तुरीय अवस्था में द्वैत नहीं सर्वभावान अद्वैत है देवस्तूरी विभुष वो देव है द्योतनाथ देवक प्रकाशित होता है सभी को प्रकाश करने वाला है इसलिए देव है तूर्य है विभु व्यापक ऐसा स्मरण किया है विद्वानों ने जो आत्मा के अनुभव के जानते हैं उन लोगों ने ऐसा उसको स्मरण किया है याद किया है भाष्य हो गया था टीका के साथ देखें नात प्रज्ञम इत्यादि श्रुति उगते अर्थे तद विवरण रूपान श्लोगान बता रहती है प्रतिक्रिया था नात प्रज्ञम नवैश्रज्ञ इत्यादि श्रुति है जो कि सत्रह प्रकार के निषेध के माध्यम से उस आत्मा का दूपण किया गया है नज्ञा इत्यादि स्मृति स्मृति के द्वारा कहे गए विषय में तद विपरण रूपान उसी की व्याख्या स्वरूपा व्याख्या स्वरूप श्लोकान बता रहे थे अवतरण देते हैं कौन गौड़ पाचार्य अत्र श्लोका भवंती ऐसे गौरपादाचार्य इस मंत्र के ऊपर ये श्लोक हो सकते हैं ठीक है आत्मा को विभू कहा विभू क्यों कहा उसके बारे में बोलते रहते हैं विविधम अस्माद् भवति स्थान त्रय अस्मा तुरी तुरिया आत्मा को विभू कहा गया इसलिए कहा गया विविधम स्थान अस्माद् भवति जागृत स्वप्न सुसुक्ति इसी जो भी कल्पना होती है रस्सी होने पर भी कल्पना होती है वैसे ही जागृत स्वप्नादी कल्पना है तूर्य अधिष्ठान है इसलिए टीका लिखा विविध स्थान इस तुरिया आत्मा से ही होते हैं तीनों तीनों स्थान। कल तीनो स्थान की होती है। इसलिए तुरिया भिभु भिभु शेकर, भिभु शेकर, भिभु शेकर कहा जाता है तृतीय अध्याय में व्याकरण में सूत्र है संप्रविभ्यूसायासा आता है सं प्र तीन उपसर्गों उपसर्गोश भूधातु से भू प्रत्यय होता है प्रभु शभू ऐसा होता है संज्ञा में नहीं होगा असंज्ञा में होगा पूर्व होगातु से ठीक है नुर्यातिरेकेण स्थान तय आत्मा धारयती तूर्य को छोड़कर के बाकी तीनों स्थान जो होंगे अपने, नहीं धारण, ना ना जो अपने, अपने धारण नहीं कर सकता न जागृत स्वयं को धारण कर सके न स्वप्न नहीं कर सकता बिना अधिष्ठान के तुरिया आत्मा के बिना ये तीनों स्थान अपने को धारण नहीं कर सकते तीनों स्थान जागृत शव में सुशक्ति न ही तुरैयातिरिक से अतिरिक्त रूप से अपना स्वरूप धारण नहीं कर सकते कल्पित तो वस्तु अधिष्ठान को लिए बिना अपने स्वरूप के धारण नहीं कर सकता नहीं तुरी तिर गेड़ा तुरी अतिरिक्त रूप से स्थान द्रव्य जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन स्थान हैं यह आत्मा न धारे अपने सर्व दुखा आध्यात्मिकादिभिन्मा तद हेतु नाम तद आधाराणत सर्व दुख के क्या लेना है निवृत्ते सर्व दुखान बोले तो सारे दुखों से कह लेना है आध्यात्मिक आदि भेद भिन्न भेद भिन्नाना भी, विशिष्ट भी आदि आध्यात्मिक आदि भेद विशिष्ट जो दुख हैं आध्यात्मिक आदि आदिदैविक आदि भौतिक जो दुख होते हैं और उसके जो हेतु होते हैं ये जो आध्यात्मिक आदि आधिदैविक आदि दुख के लिए हेतु क्या बनता है विश्व तेजस प्राज्ञी आत्मा हो तो दुख होगा विश्व तेजस प्राज्ञी अवस्था में दुःख होना है तद हे दुख और दुख का जो हेतु बने हुए हैं आध्यात्मिक आदि दुख विश्वादी अवस्था में होना है तुरी अवस्था में नहीं होना उसके हेतु दुख का कारण आधार तद हेतु राम मैंने तद आधाराम उसके जो आधार है दुख भोगे का साधन विश्वादी बने हैं इनका निवृत्ति होने पर कहा माना विश्वादी भी नहीं है दुख भी नहीं जी इस अवस्था में उस काल में प्रभु ईशान ईश्वर रह जाता है तद आधाराम चार की टिप्पणी माना विश्वादीराम तत्ना तर आधार विश्वादी राम तो दुख के आधार बने हुए विश्वादी जब विश्वादी अवस्था में तो दुखी रहते हैं विश्वादी अवस्था में दूरी अवस्था ईशान पदम प्रवीज्य प्रभुपदम प्रवीजान पौन व्यक्ति आशंका दो शब्द प्रयोग कर दिया ईशान बोलो चाहे प्रभु बोलो शासक शब्द एक ही होता है ये शंका है ईशान पदम प्रयुज्य जब ईशाना शब्द का प्रयोग कर दिया कार्य काकार ने फिर उसके पश्चात प्रभुपदम प्रयुज्यानश्य तो प्रभु पद का प्रयोग करने वाले जो कार्य कार्य काकार है उनका पौनरुक्त्य पुनरुक्ति दोष कार्यकार के ऊपर दोष आ, आ सकता, है दोष आ सकता है इसी शंका कर कहा ईशान प्रभुरत्यदि का ईशान पद की व्याख्या है प्रभु प्रभु पद पद पद व्याख्यान व्याख्यान है है ईशान और ये आप सामर्थ्यस्य दुःख निवृत्त सामर्थ्य से नित्यत् न कदाचित अभी दुखम से आदि आशंका तुरीय प्रभु है समर्थ है तुरिया आत्मा तो वो दुख के निवृत्ति में समर्थ है तो कभी भी दुख नहीं होना चाहिए जिस शंका कर उत्तर देते हैं तुरिया आत्मा जब ज्ञात होगा तो दुख का अभाव होगा जब तक अज्ञात अवस्था में रहेगा दुख रहेगा यही कहना चाहते हैं तद विज्ञान में तत्व दुख निवृत्ते है तुर्यात्मा का विज्ञान निमितक दुख की निवृत्ति होती है जब तक अज्ञात अवस्था में होगा तब तक दुख की निवृत्ति होनी संभव नहीं है आपके घर के नीचे पूर्वजों ने धन गाड़ के रख दिया है वो धन अज्ञात अवस्था में है वो धन आपके दारिद्र्य ने हटा सकता दुख की निवृत्ति नहीं कर सकता अब दुखी रहेंगे किन्तु जिस दिन किसी के माध्यम से पता लग जाए धन है अब माला माल सुखी हो जाते हैं अज्ञात वस्तु सुख तो का कारण नहीं बन सकता तो आ, है। में का अर्थात विज्ञान निमित दुख निवृत्ति है वो तूर्य के विज्ञान निमित्त दुखी निवृत्ति होती है तूर्य को जानने पर ही दुखी निवृत्ति होती है जब तक उसका विज्ञान नहीं होगा जानना माने शक्ति वृत्ति से लक्षणा वृत्ति से जा, जाना जाता है अच्छा ठीक है संसेण व्ययो अस्थित आशंक कहते हैं महाराज जब विश्व तेजस प्राग रूप में आएगा तो फिर जागृता अवस्था विशिष्ट बनेगा जब उसी रूप से व्यय हो जाएगा जागृत अवस्था कालीन आत्मा के स्वप्न में अभाव हो जाता है स्वप्नकालीन विशिष्ट आत्मा स्वप्न विशिष्ट आत्मा जागृत में रहेगा नहीं रहेगा विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव हो जाएगा जब विशेषण नहीं है तो विशेष भी नहीं ऐसा हो जाता है जब दंड नहीं रहेगा उस काल में दंडी बोला जाएगा नहीं बोला जाता ते शंका है संश्रिष्ट रूपेण में व्यय जब संश्रिष्ट रूप है जागृता अवस्था विशिष्ट हुआ हुआ है आत्मा तब तो व्यय है फिर उसका अव्यय कैसे बोल दिया कार्य का कारण प्रभु प्रभु अव्यय अव्यय सब कैसे कर प्रयोग कर दिया ये सं विशेषण लगाते हैं स्वरूपात न व्यविचारती अपने स्वरूप से व्यविचार नहीं होता विश्वादी अवस्था में भी उसका स्वरूप है विशिष्ट रूप से व्यय हो अपने स्वरूप से व्यय नहीं होता व्य विचार इत्यादि बात। ठीक तत्र प्रश्न तश्न पूर्वक अद्वितीय ये कैसे स्वरूप से व्यविचार क्यों नहीं होगा ये प्रश्न आएगा अव्यय शब्द की व्याख्या है न व्यती व्यय है नहीं होता जिसका उसका व्यय बोलते हैं तो अव्यय कैसे होगा विशेष रूप से व्यय होता है तो कहा स्वरूपात्म व्यविचारित उत्तर दिया कैसे व्यविचार नहीं होता यह तत्कुता ये, ये प्रश्न है ठीक है तत्र प्रश्न पूर्वक अद्वित प्रश्न पूर्वक अद्वित सिद्ध करते हैं कैसे ये, ये प्रश्न है ये कैसे हो सकता है कैसे हो कैसे होगा बनेगा यद्वैत जिससे कि वो अद्वैत है अद्वैत है इसलिए व्यय नहीं होता ठीक है देखो अतो द्वितीय हेतु अभावात्ति यस्मात अद्वैत अतो द्वितीय से व्यय हेतुर ये भाष्य के साथ टीका को जोड़ देना ऐसा बोल रहे हैं यद अद्वैत अतो इसलिए द्वितीय से व्यय हेतुर तो अभावात्तीय व्यय का कारण नहीं है दूसरे होने पर ही व्यय होता है व्यय का कारण न होने से अव्यय है टीका विश्वादी नाम दृश्यमान तुरी से अद्वितीय आशंका विश्वादी दृश्यमान है, विश्वा विश्वा है अनुभव में आ रहे हैं विश्व तेजस प्राज्ञा अनुभव में है तो नहीं है कैसे बोलेंगे अद्वैत कैसे से तो होगा विश्व आत्मा भी है तेजस आत्मा है प्राज्ञ आत्मा है ये शंका है विश्वादीनाम त्रयाणाम जो विश्वादी तीन विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों का दृश्यमान अनुभूय अनुभव में आ रहे हैं जागृति में क्या मैं नहीं हूं कोई बोलेगा क्या अनुभव में है विश्व वैसे सुस्वप्न में प्राज्ञा तेजस भी अनुभव में आता है सुश्रुति में प्राज्ञ में अनुभव है विश्वादी नाम दृश्य दृश्य मानव अनुभूय मानव अनुभव होते हैं इनके तुरिया से तो अधिक तुरिया में अद्वित सिद्ध नहीं के चार आत्मा हो जाएंगे विश्व तय प्रातः तो कहां सिद्ध होगा कैसे सिद्धि होगी ये शंका उठाई ये शंका के उत्तर में हैं सर्व भावानप मिथ्या जितने भी भाव है सर्व भावान अद्वैत कारिका में है उसी का अर्थ करते हैं भाष्य में सर्वभावान जितने भी वस्तु हैं जितने भी वस्तु हैं सब कैसे हैं रज्जु सर्वपतवा जैसे रजु में सर्प आदि जो भाजते हैं झूठे हैं वैसे जितने भी विश्वादि भाजते हैं सब झूठे हैं मिथ्या हैं तुरे आत्मा में भाजते हैं जैसे रज्जु में सर्प जलधारा आदि भाजते हैं तो मिथ्या ठीक इसी प्रकार विश्वादी मिथ्या इसलिए मिथ्या वस्तु के लेकर के सर्व नहीं कर सकते रसी को सर्पादि को लेकर के दो तीन चार नहीं बोल सकते रसी ही एक ही है बात सर, सर्व रज्जु रज सर्पा जितने भी वस्तुएं है विषय हैं जितने भी सब का रज्जु सर्प के समान में वृक्षा होने से जूठा होने से अद्वैत ही रहेगा तुल्वैत की सिद्धि होगी स एस देव वही देव है क्यों द्योतनाथ का प्रकाशक वही है अधिष्ठान ही कल्पित वस्तों का प्रकाशक होता है ऋषि न हो तो सर्प सर्व नाशन प्रकाशक ऐसा नहीं अधिष्ठान है कल्पना का अधिष्ठान है देवा, ये सदेव है देवा ये देव है देवस्तूर्यो दिभु स्मृतगा ये देव है द्योतनाथ द्योतनाथ देव से देव शब्द बनता है द्योतनाथ तुरीयचतुर्थो जो तुरी माने चतुर्धा विगुर व्यापी विगु माने चतुर्था चतुर्थो विभुर्व्या ऐसा चिंतन किया है विद्वानों ने जो आत्मा के अनुभवी लोग हैं ऐसा चिंतन करते हैं जो आत्मानुभवी होंगे प्रात स्मरण स्त्रोत्र जानते होंगे शंकराचार्य जी का आप लोग शनते होंगे प्रात स्मरा फुरदात्म तत्व सचिद सुखम परम हम सगतिम तुरीय जागर सुख तम भिप्तम त्रम न चूत हड्डी मांस का पुतला मई नहीं हूं ऐसे याद करते हैं सुबह सुबह उठ करके ऐसे याद करते हैं ब्रह्म और आजकल के हम लोग ऐसे हो गए अरे मोबाइल साइल में रखा हुआ था न जाने किसका फोन आया तुरंत उठ उसको जगाओ ये याद करने लगता लिखा है, ठीक अवस्थायातरीय विद्वद सिद्धमूचनो अवस्थाओं से जो अतीत आत्म तुरी आत्महेत उत्तलक्षण जो विभुत्वक्षण है अद्वैत लक्षण है अद्वैत लक्षण विद्वदुव सिद्ध विद्वानों के अनुभव से सिद्ध है मैंने के अनुभव से सिद्ध है एक सूचना करते हैं स्मृत शब्द से बोलते विद्वत उस आत्मा को ऐसा स्मरण किया है विद्वानों ने ऐसा। तीन नंबर स्मृति और अनुभव पूर्वक जो विद्वानों का स्मरण है अनुभव पूर्वक इसके मतलब उन्होंने अनुभव किया है तूरी आत्मा का तभी तो स्मरण कर रहे हैं ठीक विश्वादीशु अबांतर विशेष निरूपण द्वारे तुरीय निर्धारित है यह तुरीय आत्मा का निर्धारण करना निश्चय करवाना है विश्वादी तीनों में अबांतर विशेष दिखाते हैं विश्व तेजस प्राज्यों में कुछ अबांतर विशेष है अं तो सभी मृषा है फिर भी अबांतर विशेषता है विश्वादीशु विश्व तेजस प्राज्य तीनों आत्माओं में विशेष निरूपण अभांतर सामान्य विशेष है में आपस में कुछ विशेषता है इसका निरूपण के माध्यम से तुरयम निर्धारित तुरिया आत्मा का निश्चय करवाते हैं तो कार्य का में कहा कार्य प्राज्ञ कारणब्ध्यसौसुत सि कार्यौतेजसौ कार्यबद्ध इश्ये विश्व आत्मा तैजसत्मा विश्वात्मा आत्मा जागृत अवस्था विशिष्ट आत्मा तेजस स्वप्न अवस्था विशिष्ट आत्मा विश्व तेजस तौ विश्व जो दोनों विश्व तेजस कार्य कारण बद्धो इस कार्य से भी बने हुए हैं कारण से भी हैं कार्य कारण दोनों से बने हैं क्योंकि विश्व तेजस में कार्यत्व है और प्राज्ञ में कारणत्व है माने इनमें कार्यकारिन्न प्रकार से कहेंगे निद्रा और स्वप्न शब्द से कहेंगे अन्यथा ग्रहण को कार्य कहेंगे अन्य ग्रहण और तत्व को न जानना उस स्वप्न है यहाँ के, के कार्यकार का भाग निद्रा और स्वप्न के अलग प्रकार व्याख्या करेंगे यहाँ अन्यथा ग्रहण तब स्वप्न हो निद्रा तत्व अजानत विपर्यासे क्षण तुरीयम पदमस्वी ऐसे कार्य का आएगी अन्यथा ग्रहण जब होगा कब होता है अन्यथा ग्रहण वस्तु तो को से कुछ देखना कब होता है जागृत और स्वप्न में होता है ये दो वस्तु वस्तु कुछ और है रूपांतर भी करता है अन्यथा ग्रहण था स्वप्न अन्यथा ग्रहण होना ये स्वप्न अवस्था है इसको स्वप्न कहते हैं और निद्रा तत्व अजान आत्मा का ज्ञान नहीं है तत्व का अज्ञान है उसको कहते हैं निद्रा यहाँ मानू के का निद्रा और स्वप्न की बात व्याख्या है या कार्यकारण शब्द से उसी को ले कार्य कारणबद्ध तव हु। कार्य से भी भरे हुए हैं ये दोनों विश्व और तेजस कार्य कारण दोनों से बधे हैं अज्ञान से भी बधे हैं और ये अन्यथा ग्रहण से भी बधे हैं जिनमें अन्यथा ग्रहण होता है और अज्ञान भी है विश्व तेजस अवस्था में माने स्वप्न में हो चाहे जागृत अवस्था में हो अन्यथा ग्रहण तो है ही है और अज्ञान भी अपना ज्ञान भी नहीं है विषयों का ज्ञान है जब तक विषयों का ज्ञान होगा तब तक अपना ज्ञान होगा नहीं अगर अपना ज्ञान प्राप्त करना हो तो विषयों को ज्ञान को बाधना पड़ेगा त्यागना पड़ेगा तभी होगा दो तरफ होगा नहीं बाहर का ज्ञान भीतर का ज्ञान एक साथ होना संभव है बैर मुखी वृत्ति और अंतर्मुखी वृत्ति एक काल में हो जाए असंभव कार्य कारणब होता इस चेत विश्व तेजस्व कार्य अन्यथा ग्रहण पर कारण है आत्मा का ज्ञान आत्मा स्वरूप एक अज्ञान ये दोनों से बधे हुए है विश्व और तेजस माना विश्व अवस्था तेजस अवस्था में अज्ञान भी है और अन्यथा ग्रहण भी दोनों के दोनों इस इससे ये दोनों कहे जाते हैं इस वर्थ है प्राज्ञा कारण वस्तु जो प्राज्ञा आत्मा होगा सुशुक्तिकालीन आत्मा अज्ञान विशिष्ट आत्मा वो तो कारणबद्ध तो है तत्व तो का अज्ञान आत्मा का अज्ञान से तो बड़ा हुआ है कारण से बड़ा हुआ है क्यों तो? कार्य से बधा नहीं है विपरीत ज्ञान नहीं होता कहाँ विपरीत ग्रहण नहीं होता सुसुद्ध व्यवस्था में विपरीत ग्रहण जगत दिखता है विपरीत ग्रहण में होता किंतु अज्ञान तो है प्राज्ञा कारण वस्तु जो प्राज्ञ आत्मा है अज्ञान विशिष्ट आत्मा सुसुप्त कालीन आत्मा वो कारण से बना हुआ है तत्व का अज्ञान है आत्मा का अज्ञान से तो बधा है अन्यथा ग्रहण उस अवस्था में नहीं है शरीर आदि नहीं देखते अन्यथा ग्रहण है आत्मा हम शरीर मान के जल रहे हैं जैसे रस पड़ी हुए थे रज्जू पड़ी रसी पड़ी हुए थे हम सर्वाधि मानते हैं वैसे ही प्राज्ञ कारणबद्ध प्रा जो है कारण से बना हुआ है सिद्ध तूर्य तूर्य आत्मा में ये दोनों सिद्ध नहीं होते तत्व का न जानना भी सिद्ध नहीं होता और अन्यथा ग्रहण भी सिद्ध नहीं होता दोनों के दोनों तो। जैसे विश्व और तेजस प्राज्ञ में यह है कार्य है में ये दोनों नहीं होगा मैंने तत्व का अज्ञान भी नहीं होगा अन्यथा ग्रहण भी नहीं होगा उसका समाजी अवस्था जिसको बोलते हैं तूर्य अवस्था वहां अन्यथा ग्रहण नहीं होता शरीराधिवृद्धि नहीं होती उसका और तत्व का अज्ञान भी नहीं कि आत्मा को नहीं जानता ये बात नहीं सुव्यक्त so, नहीं जानता है कर्मत्व ने नहीं जानता सुसाक्ष से जानता है ठीक है मैं देखें श्लोक तात्पर्य महाकारिका का तात्पर्य बताते हैं ठीक है कहा भाष्य में कहा विश्वादी नाम सामान्य विशेष भाव और निरुप्य है विश्ववादी तीनों आत्माओं में सामान्य विशेष भाव की निरूपण करते हैं अज्ञान तीनों अवस्थाओं में है सामान्य और ये विशेष हैं, अज्ञान विशेष है कार्य सामान्य है इसलिए सामान्य विशेष भाव बताते हैं क्या निरुप्य स लिए निरूपण करते हैं सामान्य विशेष भाव विश्वादियों का तूर्य याथात्म अवधारणा तूर्य के तुरी आत्मा जो है उसके यथार्थता के अवधारण निश्चय कराने के लिए कार्यम क्रियते इति फली भाव कार्य को फली भाव फल क्रियते कार्य क्री धात उसे गृहलोत से अड़त करेंगे तो कार्य शब्द बनता है क्रियते कार्य किया जाता है इसलिए इसको कार्य कहा जाता है इति कार्य फली फिर कार्यम एक ही धातु से बनना है धातु से ही बनना है भी उषि से बनेगा और कार्य भी करने धातु है प्रत्यय फरक है एक में ऋप प्रत्यय है एकमें लूट प्रत्यय है कारण मन करोक कारण कृ धातु से ल्यूट प्रत्यय करेंगे ल्यूट सूत्र से तो कारणम बन जाएगा कारणम बनना कारणम यहां निर धातु से करना पड़ेगा तो उस प्रत्यय करना पड़ेगा तो कारणम बन जाएगा करोति इति कारण बीज भाव बीज भाव को कहते हैं कारण और फल भाव को कहते हैं कार्य अज्ञान बीज है और ये स्वप्न जागृता आदि फल है ये दो से बना हुआ है कहते हैं। अन्यथा ग्रहण बीज तो अन्यथाग्रहणाभ्याम बीजफलभाभ्याम तौ यथोत विश्व तैदेश संघटो ये तत्वाग्रहण तत्व का अग्रहण अज्ञान आत्म तत्व का अज्ञान यह है बीज भाव जगत का बीज क्या है आत्मा का अज्ञान सुश्रुति काल आत्मा है वो सुश्रुति का अवस्था है जगत का बीज तत्वाग्रहण तत्व माने आत्मा आत्मा का अग्रहण होना यह बीज और अन्यथा ग्रहण होना फल है कार्य है यह जागृत स्वप्न अन्यथा ग्रहण है वास्तव में आत्मा है देखता हमको मनुष्य आदि रूप में बाजता अन्यथा ग्रहण ज्ञान ये दोनों के कारण से बीज फलभाव आप बीज हो गया तत्व का अज्ञान और फल हो गया अन्यथा ग्रहण ये दोनों के द्वारा तव यथोक्त विश्वते जो बद्ध आत्मा तेजस आत्मा बधे हुए हैं दोनों से माने इसमें अज्ञान भी भरपूर है और अन्यथा ग्रहण भी अज्ञान है इसलिए अन्य ग्रहण होता है रजु का अज्ञान है इसलिए सर्व दिखता है दोनों है यहां अज्ञान भी है अन्यथा ग्रहण भी है विश्व अवस्था तेजस अवस्था इसे विश्व तेजस बद्ध हो संग सम्य गृह सम्यक प्रकार गृहित है जकड़े गए हैं दोनों दोनों जकड़ में है अज्ञान से भी झगड़े हैं और फलभाव से भी झगड़े हैं माने अन्य ग्रहण से भी झगड़े हैं यहां अन्य ग्रहण ही होता है इसका काल अधिष्ठान नहीं दिखाई पड़ता केवल आरोपित पदार्थों को लेकर के चलते हैं दोनों अवस्थाएं इसी है प्राग्ञस्तु हाँ, ये विशेषता क्या है इनमें प्राज्ञ में और विश्व तेज विश्व तो दोनों से ग्रसित है अज्ञान से भी ग्रसित है अन्य से भी ग्रसित है किंतु प्राग्ञ बीज नहीं में एक ही है अज्ञानी अज्ञान है अन्यथा ग्रहण तो नहीं है ये विशेषता है प्राज्ञाव अन्यथा ग्रहण नहीं सुषुप्ति अवस्था में कुछ और पीखता नहीं अन्य का अन्य नहीं होता प्राज्ञ बीज भाव नीज भाव से ही कृषि है आत्मा बद्ध इसी से बदा हुआ है एक ही धर्म से बदा तत्वा प्रतिबोध तो मात्रम मात्र बीजम प्राज्ञो तो निमित्तम प्राज्ञा का लिए निमित्त क्या है तत्व का अप्रबोध अज्ञान आत्म तत्व का निमित्त बना हुआ कभी आत्मा बना आत्मा को जानता तो आत्मा नहीं होता आत्मा को न जाने से प्राज्ञा कहलाये तो प्राज्ञत्व तो निमित्त कहा तत्व तत्व अप्रतिबोध मात्र बीजम यही बीज है निमित्त बीज यही है तत्व का अप्रबोध माने आत्म तत्व का ज्ञान यही है प्राज्ञा तो तत्व द्व तौ बीज फलभाव तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहणे तूर्य न सिद्ध न सिद्ध न संभवते तर्थ तत्व इसी हेतु से क्या होता है द्वत दो तो दोनों के दोनों कार्य कारण बद्ध नहीं है तो तुरिया में न कारण से बदा हुआ है तूर्य न कार्य से बुआ है बीज भाव से भी नहीं बदा है फलभाव से भी नहीं बढ़ा है तत्व का अज्ञान से नहीं बता बढ़ा है और अन्यथा ग्रहण से भी नहीं बता, बता है वो अन्यथा ग्रहण भी नहीं होता तुझी अवस्था में और तत्व का अज्ञान भी नहीं है जानकारी होती है ये तो तो, तो दोनों के दोनों बीज फलभाव दो बीज तो और फलभाव दोनों के दोनों तत्व क्या है वो बीज फलभाव क्या चीज है तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण ये प्रथमा की दो बस है ये दोनों के दोनों तत्व का अग्रहण आत्म का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण जो जागृत स्वप्न में होता था तत्व का अग्रहण सुसुप्ति में होता था दोनों के दोनों तूरी अन्य ग्रहण तूरीय न सिद्धता तूरी आत्मा में सिद्ध नहीं न सिद्धता दो वचन न सिद्धता दोनों के दोनों सिद्ध नहीं होते सिद्धती सिद्धता सिद्धंती सिद्ध नहीं होती नये कुछ का अर्थ किया न सिद्धता दोनों के दोनों नहीं तत्व प्रबोध भी नहीं है तत्व का नही है अन्थ्रहण भी नहीं अग्रहण भी नहीं माना न सिद्धता न संभवता उसी क्या है? फिर व्याख्य न संभवत एक तथा तुरी संसर्ग योग्य सजा अभाव तत्व कार्यकार माने जागृत स्वप्न का स्वप्न से भी असंश्रेष्ट है असंपद्ध है सूर्य और अज्ञान से भी असंपद्ध है ना कार्य शब्द से लेना है जागृत स्वप्न और कारण से लेना है सुषुप्ति सभी से असंश्रेष्ट है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान को दूषित नहीं कर सकते सम्म नहीं होता कितने भी जल की कल्पना करें मुसलधार बारिश की कल्पना करें मरुभूमि में रेत में क्या रेत कर्ण किला हो सकता है सम्मत नहीं होता कल्पित वस्तु से अधिष्ठान दूषित नहीं हो सकता रज्जु में जितने भी कल्पना हैं सर्प का जहर कल्पित सर्प का जहर रज्जु में नहीं होता तो अधिष्ठान दूषित नहीं होता यही कि का कार्य कारण असम श्रेष्ठत्वाद कार्यकारण दोनों से संपर्क रही तैतिया आत्मा ना कार्य कोटि में न कारण कोटि में दोनों में नहीं है संपने तुरीयोग्य सजातीय भावा क्योंकि तुर्य में के चाहिए करने के लिए, क्यों इनमें संबंध मिल गए थे क्या दो में तो कार्य कारण दोनों से बड़े हुए थे साजात के मिल गया था और एक में कारण से बड़ा हुआ था क्यों उसमें न कार्य से ब कारण से बड़ा है साजात्य भावा तुरसर्ग के योग्य तुरय में सजातीय साजा, कोई है ही नहीं इसलिए करके कहा कहा इसलिए अन्यथा नहीं सिद्ध सिद्ध ये दोनों दोनों को हो सकते ठीक जसोरभ साजमात्र विशेष विशेष भाव निर्पति विश्वादी में विशेष धर्म दिखाते हैं कहा कि तो क्या है विश्व तेजस विश्व तेजस पर उभय दोनों बदा हुआ धर्म ये सामान्य तो है और प्राग्ञ कारण मात्र बद्धत्व ये कार्य कारण दोनों से बदा हुआ है विश्व तेजस प्राज्ञ केवल कारण से बधा ये विशेष है अथ इदम निरूपण कत्र उपयुक्त तत्र ये निरूपण कहाँ उपयोगिता की कार्यकारण दोनों से बधा है विश्व तेजस आत्मा कार्य धर्म कारण धर्म दोनों से बधा हुआ है अज्ञान भी है अन्यथाग्रहण भी है इसमें विश्व और तेजस में मान स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में अज्ञान है आत्मा का अज्ञान तो है ही है साथ साथ अन्यथा ग्रहण है मनुष्य दि रूप दिखाई दे रहा है तो ये निरूपण करना और दूसरा सुशुक्ति अवस्था में तो, तो प्राज्ञा आत्मा है अन्यथा ग्रहण तो नहीं है किन्तु आत्मा का ज्ञान है तत्वाग्रहण है तत्व का अवग्रहण है तो ये कहा उपयुक्त हो गया चर्चा करने से जैसे मरु में जल की चर्चा करने से क्या सिद्ध करेगा क्या निर्धारित होगा नहीं वहां पर जल छूटा नहीं करना पड़ेगा निश्चय करने के लिए होता है कल्पना ऐसे यहाँ भी बोलना चाहता हूँ अथा इधम निरूपण पुत्र ये जो निर्पण किया विश्व और तेजस कार्य दोनों से बधे हुए हैं और प्राय केवल कारण से बना हुआ है तो ये निर्भण कहाँ उपयुक्त हो यह शंका है तत्पा उसके उत्तर तो तूरिया थात्म अवधारणार्थम ये जो कहा जा रहा है तूर्य आत्मा की यथार्थता के निश्चय करा क्योंकि इनके निषेध के, के माध्यम से तूर्य को जानना है विधि से तूर्य में कोई गति होनी नहीं है कोई शब्द प्रयोग हो नहीं सकता है इनका निषेध करके निषेध के अवधि के अधिस्थान रूप से तूर्य का तूर्य को समझना है एक कहा तूर्य याथात्म अवधारणार्थम बस इन्हने ठीक है प्राज्य प्राज्ञ यानी केवल कारणमात्र से पदा हुआ है अहण्च नहीं है। है। मात्रं मात्रं ये शुद्ध करते हैं इत्यादि निमित्तमात्री बीजें आत्मतत्व ये निर्देश अन्य रूपी निमित्त नहीं है था। जो तीनों आत्माओं में कुछ अबांतर विशेषता हो गई विश्व तेजस दोनों धर्म से बधे हुए कार्यकार से बधे हैं और प्राज्ञ केवल कारण भाव से बढ़ा हुआ है अज्ञान इतने होने पर त्रयाणाम अबांतर विशेष स्थिति प्रकृति त्रयाणम अभा विशेष स्थित अभांतर विशेषता पता लग गया दो दो से बड़े हैं और एक एक से बड़ा है पता लगा किंतु प्रकृति तूर्य की में आते हैं प्रकृति किसका है तूर्य का प्रकरण है यह तो क्योंकि प्रक्रम न बहिष प्रक्रम उप तो तूर्य आत्मा की प्रकरण है उसमें क्या आया निष्कर्ष से क्या निकला ये शंका आगे कहा तत् तो, त तो, बीज फल सिद्ध हुआ कि ये दोनों धर्म तुरिया में नहीं है ठीक है भी नहीं है। ठीक है। तयो माने बीज फलभाव भाव यो बीज भाव फलभाव तत्व तो का अग्रहण अन्यथा ग्रहण जो भी है दोनों तो तय तो तस्विन अविद्यमान तुरी तो, में अविद्यमान है कार्यकारण भाव दोनों नहीं है तुर्य बीज बीजफलभाव है तस्वीन तुरीय अविद्यमान चेद एकता कैसा हो तुरिया? एक है वो तुर्य चेतन एक स्वरूप चेतन है वो उसका आकार प्रकार बदलता नहीं है छिद एकता नहीं तय तो निरुपेतन तो अवश्य उन दोनों का कार्यकारण भाव का निरूपण करना संभव नहीं न संभवत इतिया टीका कारणबद्धत्म साधे जो प्राज्ञ आत्मा है काल आत्मा वो कारण से पता हुआ अज्ञान से बता हुआ ये सिद्ध करते हैं कार्य का काम <coughs> का आत्मह कारणब साध कारण से पता हुआ है वो ये सिद्ध करते हैं कैसे कार्य का न पं नादृत राज्ञकि संपत्व नात्मा न परा न सत्यम् सत्यम् न न न न सत्यम चादृत आत्मान्य न पर आत्मा होता है न स्वयं को जानता है न दूसरे को जानता है दूसरा विषय उस काल में है ही अपने को भी नहीं जानता अज्ञान से आच्छादित है अज्ञान विशिष्ट अवस्था है प्राग्ञ ना आत्मा स्वयं को भी नहीं जानता मैं सचिदान न आत्मा हूं ऐसा ज्ञान भी नहीं उसको न पराश्चाई वो पार को जानता न दूसरों को जानता है न सत्यम ना भी कम। मन सत्य क्या है झूठ क्या है वो भी पता नहीं होता उस काल में कुमसुम अवस्था में पड़ा हुआ है कोमा में है, है वो साल उसको कोमा बोलते हैं वही है उस है सत्य और झूठ सत्य क्या है झूठ क्या है अंध्रित क्या है झूठ सत्य क्या है यह भी नहीं जानता न संपत्ति नकार लग जाए कुछ भी नहीं समझता नहीं जानता प्राज्ञात्मा उसका प्रतिदिन का अनुभव है सुसुक्ति अवस्था में कुछ ज्ञान नहीं होता है न स्वयं का ज्ञान होगा न दूसरों का ज्ञान होगा न ये सत्य है ये मिथ्या है ये सिद्ध कर सकता है कुछ नहीं ज्ञान होता कुछ नहीं जानता किंचन न संपत्ति नकार है तूर्य तथा सर्वदृक्ष रहा क्यों तूर्य तो आत्मा हमेशा सर्वद्रष्टा है सत्य क्या है झूठ क्या है अपने को जानना दूसरे को जानना तूर्य सबको जानता है सर्वद्रष्टा है साक्षी रूप से सबको जानता है अपने को भी जानता है दूसरे को भी जानता है सत्य क्या है झूठ क्या है सब जानता है तुम जान प्राज्ञा आत्मा में तूर्य आत्मा में यही भेद है दोनों में यही भेद है द्वैत का अग्रहण समान है दोनों में द्वैत का ग्रहण आत्मा में भी नहीं है तुरिया आत्मा समान होने पर भी ये सर्वद्रष्टा हो जाता है वो कुछ भी नहीं जाता है दोनों ठीक है तो। <laughs> तुरीय से कार्यकार असंस्पृष्टत्व स्पष्ट तुरीय आत्मा में कार्यकार भाव का संबंध नहीं है यानी अज्ञान के साथ भी संबंध नहीं है अन्यथा ग्रहण से भी संबंध नहीं है विश्व तेजस अवस्था अन्य ग्रहण अवस्था है प्राज्ञा अवस्था है ये दोनों से संबंध है। उसको भाव से कह रहे कार्य से विश्व तेजस आ जाएंगे कारण से प्राज्ञा आ जाएगा बीज है उसी का कार्य है दोनों अवस्था तो तूर्य से कार्यकारणाभ्याम असंस्पृष्टत्व तुरीय आत्मा में कार्यकार से कोई संबंध नहीं होता इसका स्पष्ट है कि असंस्पृ पृष्ट तो दिखाते हैं तूर्यम कहा तूर्यम तत् सर्वध रहा कारिका में कहा तूर्य आत्मा सर्वद्रष्टा हमेशा सर्वद्रष्टा है सत्य क्या स्वयं को जानता है दूसरे को जानता है और माने सत्य क्या है झूठा क्या है सब जानता है श्लोक ब्यावर्त्याम आशंका इस कारिका के द्वारा जो खंडनीय शंका है उसको पहले रखते हैं ब्यावर्तनीय शंका है। खंडनीय शंका पहले कहते हैं तुरीय तत्वाग्रहणअ अन्य ग्रहण लक्षण बंधौ न सिद्यते हैं सिद्ध होगा एक पुनः दूसरे अथवा अथवा तूरिये तत्वाग्रहण अथाग्रहण लक्षण बंधौ न सिद्धत वही पूर्व का कथम करने होगा में दोनों सिद्ध नहीं होते कैसे कहा दौत तो न सिद्धत तो पूर्व कार्य में कहा हुआ है कार्य कारण कारणब्धत तो, बिस्तसौ तो प्राणबद्धस्तु तूर्य न सिद्ध कहा हुआ है क्यों सिद्ध नहीं होगा दो प्रश्न है यहाँ प्रथम को न कारणबद्धत्व तो प्राज्ञ से एक प्रश्न है कोमर देना चाहिए प्राज्ञ में कारणबद्धत्व तो कैसे सिद्ध होगा और दूसरा तूर्य व तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्षण तूर्य आत्मा में तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण लक्षण ये दोनों लक्षण जो अन्य में घट रहे हैं विश्व तेजस में घट रहे हैं यह बंधव प्रथम न सिद्धता कैसे सिद्ध नहीं होगा ये तो उत्तर दे गया, गया। उत्तर देते दे। हैं विलक्षणं अविद्या आत्मविलक्षण प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञो न के जिससे कि देखो दोनों में भेद है प्राज्ञ में और पूरी आत्मा में प्राज्ञ आत्मा कैसा होता है आत्मविलक्षण अपने से भिन्न जितने द्वैत हैं आत्मविलक्षण अविद्या अविद्याज प्रसोत्तम अविद्या बीज से उत्पन्न होने वाले जितने द्वैत है द्वैत का मां जननी अविद्या अज्ञान है तो द्वैत है रज्जु का अज्ञान मां है किसके सर्व के पैदा करने मरुभूमि का अज्ञान जल पैदा करने के कारण ऐसे में अज्ञान का अर्थ है एक उत्तर दे रहे हैं यश जिससे कि देखो आत्मविलक्षण अपने से विलक्षण आत्मा से जो विलक्षण है अविद्या बीज पुरुषोत्तम अपने से भिन्न जो अविद्या से उत्पन्न होने वाले भी बाह्य द्वैत है जागृत स्वप्नादिकवस्था है बाह्य अद्वित है प्राज्ञो न प्राज्ञ नहीं जानता अपने से भिन्न जो वस्तु है उसको नहीं जानता प्राज्ञ अपने से भिन्न वस्तु को नहीं जानता अब सुश्रुत्र अवस्था में किसी का ज्ञान नहीं होता नहीं जानता यथा विश्व ये अपने से भिन्न को जानते थे विश्व मनुष्य हूं यह घड़ा है इत्यादि जानता था विश्व तेजस में तो अपने से भिन्न का ज्ञान होता था कि प्राज्ञ अवस्था में अपने से भिन्न का ज्ञान नहीं होता ये विशेषता है इनमें आतश्य विश्व अवस्था तेज अवस्था में अपने से भिन्न का ज्ञान स्वप्न में भी दृष्टार दृश्य दो रूप में दिखाई देता है अजागृत में भी दृष्टार दृश्य दो रूप में होता ही है दिखाई पड़ता है अनुभव होता है� व्यवेक दृष्टान है यहाते तेजस हो जिस प्रकार विश्व और अपने से भिन्न को जानते हैं प्राज्ञ नहीं जानता ना नत्म अपने को भी नहीं जानता न नह पराश ततच इसे हेतु से असौ मैं प्राज्ञा प्राज्ञ आत्मा है तत्वाग्रहणेना तमसा तत्वाग्रहण तत्व का अग्रहण आत्मा का अज्ञान सुश्रुति का आत्मा का तत्वग्रहण है तमसा तत्व का अग्रहण रूपी जो अज्ञान है तमाम से अन्य ग्रहण बीज होते अज्ञान कैसा है का बीज है जब अज्ञान होगा अन्यथा ग्रहण होगा ही होगा रज्जु का अज्ञान होने पर सर्प बुद्धि होगी होगी अन्यथा ग्रहण होगा ही होगा रज्जु का सर्प मान ही लेगा अन्यथा ग्रहण के कारण क्या है अज्ञान असान का ज्ञान यही है बीज है तत्वाग्रहण है तमसा अन्य ग्रहण बीज भूत अन्य ग्रहण का बीज है जागृत स्वप्न का बीज सुसूते है अज्ञान तो है इसके द्वारा हुआ है अन्य ग्रहण के बीज से बदा है अन्यथा ग्रहण से बधा हुआ नहीं है किंतु अन्यथा ग्रहण का बीज जो अज्ञान से बधा हुआ है प्राग्ञात्मा बद्ध बद्धो भवती बद्ध हो जाता है ये तुरी और तुरीय आत्मा देखते हैं आप प्राग्ञी आत्मा से तुरिया आत्मा में क्या भेद है वो सर्वद्रष्टा है हमेशा सबको दिखता है उसको अपने को भी जानता है दूसरे को जानता है और सत्य को जानता है झूठ को जानता है प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता ये भेद है क्यों तुरिया आत्मा में और प्राज्ञ ने ये कहा तुरीम तत् सर्वधिक्षरा तुरी आत्मा सबका दृष्टा होता है साक्षर से सबका दृष्टा तुरैद अन्य से अभा क्यों सर्वद्र क्यों था तूर्य से अन्य कुछ है नहीं। ही नहीं अन्य वस्तु ही नहीं है तूर्य से अन्य तब होते हैं जब प्राज्ञादी बनते काल में होते हैं तूर्य काल में अन्य वस्तु ही नहीं है तो सर्वद्रष्ट आया उससे भिन्न कुछ है ही नहीं किसको जाना उस अपने को स... देखा तो सबको देखा उसने तुरैयाद अन्य से सर्वदा सदैव इत सर्वदा करते सदैव शार्व, सबको देखने वाला नहीं वो सार्वरूप भी है और दृष्टारूप भी है सर्वश करना पुरुष मत करना सबका दृष्टा मत करना जो तो सर्वरूप है क्योंकि अधिष्ठान सर्वरूप है रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे वो सारे रूप किसकी है रज्जु की सर्वरूप है रजु ही यहां भी सर्वम च तदृक चाह कर्मधार्य समाज कर्म जो सर्व है वो ईद्रिक दृष्टा है सर्वद्रिक वो सर्वद्रिक कहलाता है तुरी आत्मा तस्माह न तत्व ग्रहण लक्षण बीजम तत्र इसलिए तत्र तुरिए उस तुरिए आत्मा में तत्र बने तस्मिना उस तुरिए आत्मा में तत्व का अग्रहण लक्षण आत्मा का अग्रहण लक्षण अज्ञान लक्षण निद्रा का बीज नहीं है अग्रहण बीज है वो नहीं है तुरी आत्मा में नहीं है अज्ञान नहीं है एक तत्प्रसूत अन्यथा ग्रहण से अतः अभाव जब बीज नहीं रहा तत्व का अग्रहण रूपी जो बीज होता है अज्ञान होता है आत्मा का अज्ञान बीज है जगत उत्पत्ति के बीज है जागृत स्वप्न के बीज है और जब बीज ही नहीं रहा तो फल कहा से लगेगा तत्प्रसूत अन्य ग्रहण से उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले अन्यथा ग्रहण किसके द्वारा तत्व का ज्ञान से उत्पन्न होने वाला तत्व नहीं तत्वाज्ञान तत्व का ज्ञान के माध्यम से हु उत्पन्न होने वाला प्रसूत उत्पन्न होने वाला जो अन्यथा ग्रहण है जो जागृत स्वप्न है वो भी अतएव भाव जब कारण रहे तो कार्य कहा होगा क्या ज्ञान ही नहीं है तो कार्य कहा से होना नहीं हो सकता अतएव एक नंबर बीजाभा क्योंकि बीज नहीं रहा कहा में सूर्य में अज्ञान नहीं है इसलिए अन्यथा ग्रहण भी नहीं होगा अज्ञान न होने से अन्यथा ग्रहण भी नहीं, भी नहीं है जागृत स्वप्न आदि नहीं है एक दृष्टांत से समझाते इस बात को माने जैसे सूर्य में कभी अंधेरा होना संभव नहीं है सूर्य में अंधेरा नहीं होता अंधेरा तो हम सूर्य हमारी दृष्टि से जो दूर हो जाता है तो हम कहते हैं अंधेरा हो गया सूर्य में कभी अंधेरा नहीं प्रकाश स्वरूप है इसी प्रकार उस आत्मा में अज्ञान है ही नहीं ज्ञान स्वरूप है इसलिए सर्वद्रिक होता है वो नहीं सभी तरी सदा आत्मा के जैसे सविता दृष्टांत या सूर्य का दृष्टांत देते हैं जैसे सूर्य है सदा प्रकाश स्वरूप है वो यह कि कभी प्रकाश करे तो कभी ना करे ऐसा नहीं करता सभी तरी सदा प्रकाशात्म के तो सभी तरी जो सविता निरंतर प्रकाश स्वरूप सविता उसमें तद तो विरुद्धम अप्रकाशनम अन्यथा प्रकाशनमति उसके विरुद्ध धर्म हो नहीं सकता सूर्य में अप्रकाशन भी नहीं हो सकता अथवा अन्यथा प्रकाशन करना आज तो सफेद सफेद प्रकाश दिया कल काला काला प्रकाश प्रकाश दिया ऐसा भी नहीं हो सकता अन्यथा प्रकाश भी नहीं हो सकता विरुद्ध प्रकाश भी नहीं, नहीं हो सकता थी किसी प्रकार यहां भी अन्यथा ग्रहण भी नहीं हो सकता आत्मा में और तत्व का ज्ञान भी नहीं हो सकता आत्मा भी ऐसा ही है सूर्य के समान स्वयं प्रकाश है नहीं नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीत को विद्यते अविनाशित आती ऐसी वृद्धारण श्रुति है, है। द्रष्टा की जो दृष्टि है उसके कभी भी नाश नहीं होता सुश्रुति भी ज्ञान है क्यों फिर ज्ञान को समझता क्यों नहीं कहते विषय के अभाव के कारण विषय नहीं है यहां पर घट प्रकाशित नहीं हो रहा है तो सूर्य नहीं है कहना बन जाएगा क्यों सूर्य का अभाव है यहां नहीं घट का अभाव का अभाव होने से न प्रकाश बोला जाएगा ठीक इसी प्रकार यहां भी नहीं दृष्ट और दृष्टि विपरी लोगों की दृष्टा की जो द्वित दृष्टि है ज्ञान है जान से दृष्टि है उसके कभी अभाव नहीं होता वृत्ति का तो अभाव हो जाता है दृष्टि शब्द का स्वरूप ज्ञान वृत्ति ज्ञान नहीं लेना वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो जाना है वृत्ति बदलती रहती है ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट होना है रहेगी नहीं स्वरूपञ सत्यम ज्ञान अन इत्यादि है स्वरूपञा नहीं दृष्टो दृष्टि अविनाशित ऐसे वृद्धारण दृष्टा की दृष्टि के कभी लोक नहीं होता विपरीतपना नहीं होता कभी देखना कभी नहीं देखना ऐसा नहीं हो सकता विपरीत भाव नहीं हो सकता ऐसी श्रुति अथवा दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं इसका अथवा जागृत स्वप्न सर्वभूतावस्था सर्व वस्तु दृक्ट इति सर्वद्रिक सदा अथवा सर्वदा का अर्थ दूसरे प्रकार से अर्थ करने जाते हैं जो कारिगा के चौथे चरण था तूर्य तु सर्वृिक सदा उसके दूसरे प्रकारांतर से अर्थ करते हैं अथवा जागृत स्वप्न सर्वभूतावस्था जागृत स्वप्न में सभी भूतों में स्थित होता है आत्मा मान कल्पना काल में अधिष्ठान सभी कल्पित वस्तु में वही अनुगत रूप से होता है सत्ता स्पूर्ति प्रधान रूप से होता है अगर अधिष्ठान न हो तो रज्जू की लंबाई हो तो सर्प की लंबाई होनी है तो रज्जू रहेगी ना वहाँ अधिष्ठान रूप से रज्जु सत्ता स्पूर्ति दे रही सर्प को इसी प्रकार जागृत स्वप्न जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में सर्व भूतावस्था सभी भूतों में अवस्थित है अधिष्ठान रूप से अवस्थित है उसी में कल, कल्पना की जा रही सारे भूतों में अवस्थित होता हुआ सर्व वस्तु आवास सब वस्तुओं का प्रकाश करने वाला हो गया वो सत्तास्फूर्ति माध्यम से प्रकाश करता है कल्पित सर्व को प्रकाश रज्जु ही करेगी सत्ता स्फूर्ति देकर के जी प्रकाश करती रज्जु न हो तो कल्पना नहीं कर सकते रज्जु है वहाँ अधिष्टान रूप में है ठीक इस प्रकार आवास करता है तुरय व सर्वद्रिक चला इस तरह से भी उसको सर्वद्रष्टा कर सकते हैं दूर ठीक क्योंकि नान्यता दृष्टि इत्यादि कोई विरद्धारण में इस आत्मा से भिन्न कोई दृष्टा है ही नहीं आत्म ही दृष्ट है अतः मैंने इस आत्मा से अतिरिक्त दृष्टा दृष्टि न पुरुष के लिए प्रयोग किया है दृष्टि बाशब्दा कथम अनवृत्ति सूच्यते हैं भाष्य में कहा था प्रश्न में कथम कारणब तत्व एक प्रश्न और तुरीये वा तत्वाग्रह अन्यग्रह लक्षण बंधौ थम न सिद्धता अनुवृत्ति लानी पड़ेगी टीका में तो दो वाक्य बनाना पड़ेगा उसको कथमृत्ति सूचित है कथम शब्द की अनुवृत्ति की सूचना दे रहा है बा शब्द ऐसा होगा कथम बा तूरीय तत्व ग्रहण अन्य ग्रहण लक्ष्मण बंधो न सिद्धता प्रथम चौथे उत्तरत्व पादतरम प्याच या दो प्रश्न है पूर्ववाधिका माने ये तुरी आत्मा तत्वाप्रबोध लक्षण से बना हुआ क्यों नहीं है एक प्रश्न होगा कारणबद्ध तो प्राज्ञ में क्यों नहीं है कारणबद्ध तो प्राज्ञ में ही क्यों है तुरी में क्यों नहीं प्रश्न है प्राज्ञ में कारणबद्ध तो कैसे है ये तो प्रथम प्रश्न है प्रथम प्रश्न ये था ना प्राज्ञ से कारणबदत्व कारणबत्त कैसे उत्तर उत्तर है वो उसके प्रश्न रूप में यहां है कारणबदत्व तो कैसे आत्मा में ये प्रथम प्रश्न है माने प्रश्न उसके तीन पादों के द्वारा व्याख्या करते हैं तीन पाद क्या है ना न पर न सत्यम ना विचार नम प्राज्ञा कितना सत्य इतने के द्वारा व्याख्या करेंगे तीन पादों के द्वारा प्राज्ञा कारण से बना हुआ है दिखाना चाहते है यत्मविलक्षण अविद्यासूतम बाह्यम द्वैतम प्राज्ञन संभे अपने से भिन्न अविद्या प्रसूत होने वाले उत्पन्न होने वाले बाह्य द्वैत वस्तु को प्राज्ञ नहीं जानता अपने से उत्पन्न होने वाले होने वाले हैं कितु नहीं जानता अपने से भिन्न है अविद्या उत्पन्न होने वाले वस्तु उनको नहीं जानता किंतु सर्वतृष्ट होता है आगे उत्तर देंगे तुरिया के बारे में अनात्मान आत्मविलक्षण शब्द है भाष्य में आत्मविलक्षण क्यों अनात्मान न वे अपराश कहा हुआ है अपने से भिन्न जो अनात्म वस्तु उनको नहीं जानता टिप्पणी है तीन नंबर की आत्मान इत आत्मा इति व्याख्या आत्मान आत्मान न पर इसकी व्याख्या करके इति, इति इति इति, है, है कर इति इति सूचय व्याख्याति ऐसा कहा ऐसा समझना पड़ेगा यहाँ पहले आत्मान को व्याख्या कर चुके हैं ऐसे कहा अब न वाले की व्याख्या करने जा रहे ऐसे सूचना दे रहे ऐसा समझना पड़ेगा विलक्षण उत्तम सूच हितुम व्याख्या थी इसके लिए व्याख्या करते हैं विलक्षण अनात्मान इत्यादि व्याख्या करते हैं मन यह समझना पड़ेगा वहां तो नातमानम है उसकी व्याख्या की नहीं केवल विलक्षण अनात्मान की व्याख्या व्याख्या कर दी ऐसा अर्थ लगाना पड़ेगा अच्छा ठीक है अंधतम इत्या व्याख्यानम अविद्या प्रसूतम अभी जो अंध्रतम शब्द कारिका में है उसके भाष्यकार ने क्या व्याख्या तो की अविद्या अविद्यासूतम रज्जु सर्प अंद्रित क्यों अविद्या रूपी बीज से उत्पन्न होता है अविद्या किसकी रज्जु की अविद्या का अंद्रित शब्द की व्याख्या है यह समझ द्वैतम द्वितीय असत्व इत्यर्थ द्वैत का अर्थ द्वितीय असत दूसरा न होना ये तो द्वैत द्वितीय सत्तव द्वैत का अर्थ द्वितीय द्वितीय माने असत्त्व है ही नहीं जो दिया फलेना का द्वैतम का अर्थ क्योंकि भाषा में बाह्यम द्वैतम प्राज्यों ने किंचन व्यक्ति संव्यक्ति इत्यादि है द्वैत माने होगा द्वितीय और असत्य वस्तु चार की टिप्पणी में करते हैं व्यावहारिक असत्य में असत्य अर्थ व्यवहारिक सत्य तो है पारमार्थिक सत्य नहीं है पारमार्थिक सत्य नहीं है व्यावहारिक सत्य है व्यवहार में सत्य मान काम करते हैं देख सकते नहीं सत्यम इतवा पाठ अथवा सत्यम ही पाठ हो सकता है द्वैतम द्वितीयम सत्यम सत्यमें व्यावहारिक सत्यम ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं सत्य ऐसे भी कारण कर सकते हैं वैधर्म उदाहरण वैधर्म उदाहरण देते हैं यथा विश्व तेजस कहा था ये वैधर्म उदाहरण प्राय क्या कुछ नहीं जानता है कम से कम विश्वतेजस अपने से भिन्न को जानते हैं मैं मनुष्य हूं यही होगा ज्ञान और ये मेरे विषय दृष्टा द्रष्टा से दो भाग हो जाता है विश्व तेजस अवस्था में प्राग्ञ काल में दृष्टा द्रष्टा से कुछ नहीं बनता का। है प्राग्ञ से विभाग विज्ञान अभाव फल प्राग्ञ में विभाग का द्रष्टा दृश्य का विभाग का विज्ञान का अभाव है दृगदृश्य विभाग नहीं है में इसमें फल बताते हैं ततश्च इत्यादि ततच असो तत्वाग्रहण बीज भूते इसलिए ये जो प्राज्ञ होता है तत्व का अग्रहण रूपी अज्ञान आत्म तत्व का न जानना रूपी जो अज्ञान है वो वो बीज है अन्यथा ग्रहण का बीज है वो स्वप्न आदि का बीज है बीज भूते नद्धो बहुत उसके द्वारा बदा हुआ होता है प्राज्ञात्मा एक यथोक्ते मनि कार्यलिंगकम अच्छय में तो, माने अज्ञान से बड़ा हुआ है इस विषय में कार्यलिंगक अनुमान सूचित करते हैं कार्यलिंग अनुमान क्या है अन्थ्रहणम आत्मातिव उपादानक कार्यवादाधि विधमअुअ अनुमाता क्या है कद अन्थ्रहण दो होता है शुसुक्तिवस्था में क्या है या ग्रहण हो, हो रहा है जागृत स्वप्न अहन हो रहा है ये कोई न कोई इसका उपादान कारक होगा तो उपादान कारण कार्य होना नहीं है मिट्टी के बिना घट होना नहीं है क्या अन्य ग्रहण हम इसको पक्ष बना देगा आत्मातिरिक्त भाव उपादानक यह साध्य होगा आत्मा से अतिरिक्त कोई भाव वस्तु ये उपादान कारण होगा इसका जो अन्यथा हो रहा है जागृत स्वप्न में इसका उपादान कारण आत्मा नहीं आत्मा से अतिरिक्त होगा भाव पदार्थ होगा अभाव नहीं अज्ञान अभाव नहीं भाव कोई भाव पदार्थ उपादान वाला है आत्मा भी भाव पदार्थ है किंतु तो आत्मा से अतिरिक्त विशेषण लगाया आत्मा अतिरिक्त भाव उपादान कम अन्यग्रहण तभी होता है आत्मा से अन्य कोई उपादान का भाव उपादान बना हो तब अन्यग्रहण होगा भाव कार्य अथवा क्यों भावरूप कार्य है ये जो भाषते हैं मकान दुकान भास रहा है कि अभाव रूप में भाष रहा है कि भावरूप में भास रहा है भावरूप में भासता है भाव कार्य होता भावरूप कार्य होने से भावरूप कार्य होने से कारण में भी भावी होना चाहिए आत्मा अतिरिक्त भाव तो अब ये जगत भावरूप कार्य है तो आत्मा से अतिरिक्त भाव कार्य क्या हो सकता है आज्ञा भाव भी है और आत्मा से भिन्न भी है यही अनुमान अनुमान है, में कहा था, थोकते तमसी, तमसी, जो अं हनुमान जो अज्ञान है, अज्ञान, अज्ञान के विषय में कार्यलिंगकमुन करना हुआ कार्य हेतुआ कि अज्ञान है, आत्मा से है तबिय जगत भाषा अन्यूते हैं द्वितीय चौद्यम चतुर्वाद व्याख्यान प्रत्याख्या द्वितीय प्रश्न था पूर्वादि का क्या प्रश्न था वा तत्वाग्रहण अन्यथाग्रह लक्षण बंध कथम न सिद्ध था यह प्रश्न था द्वितीय प्रश्न तुरीय में अन्यथाग्रहण और तत्व का अप्रतिबोध रूपी अग्रहण रूपी लक्षण बंधन क्यों नहीं है ये प्रश्न था यह द्वितीय प्रश्न जो के शुरू में किया था इसका उत्तर देते हैं प्रत्याख्यान करते हैं क्यों यस्मात इत्यादि भाषण ये दोनों नहीं है अन्य ग्रहण भी नहीं है तुरिया में तत्व का अज्ञान भी नहीं है अग्रहण भी नहीं क्यों तुर्य तत्व जिसमें सर्वधिक है सर्वद्रष्टा सर्वरूप है सर्वरु... द्रष्टा भी है सदा तुरक्षा भावात्थ क्यों हमेशा सर्वधिक होता है तुरय क्यों उससे अतिरिक्त वस्तु ही नहीं है रज्जु से अतिरिक्त वस्तु ही नहीं जाए कितने भी कल्पना करें रज्जु में अज्ञान में भिन्न भिन्न कल्पना बहुत सारे कर जाते हैं रज्जु में कोई सर्प बोलेगा कोई जलधारा बोलेगा कोई लाठी बोलेगा कोई भूछित्र बोलेगा कोई माला बोलेगा कोई धरती फट गई बोलेगा दरार आ गए बोलेगा तो? जो भी है रज्जु से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है इसलिए तुरियाद अन्य से अभाव तुरी आत्मा से अतिरिक्त तो वस्तु नहीं तुरिय में कल्पना है सारी है। जैसे रजु में कई प्रकार की कल्पना की जाती है उसी प्रकार तुरिया आत्मा में सारा विश्व जागृत स्वप्न में फैला हुआ विश्व कल्पित है सर्वदा नहीं करना कर्मधारे समाज करना जो सर्वरूप भी है और दृक् रूप भी है सदैव तुरैयात अन्य स्वभा कभी भी तुर्य से अन्य वस्तु है ही नहीं कल्पना काल में भी नहीं हो वस्तु जब निषेध होता है तो त्रिकालिक निषेध होता है में सर्प का जब निषेध किया जाता है नाशित पहले मैं देख रहा था उस काल में भी नहीं था ऐसी होती जब अवस्था आएगा पहले तो सर्प बुद्धि हो गया यम सर्प दिख रहा था आपको जब टॉर्च आदि चलाया किसी व्यक्ति ने बता दिया ना सर्प यम रज्जु बता दिया होने के बाद में नाशित बोलेगा क्या बोलेगा नहीं था मैं जो देख रहा था उस काल में भी नहीं था नाश्ति अभी भी नहीं है ना भविष्यति आगे भी नहीं होगा ऐसा त्रैकालिक त्रै निषेध करता है नाशित नास्ती ना भविष्य ऐसा बोलता है यहां रश्मि में सर पर नहीं था अभी भी नहीं है कालांतर में भी नहीं होगा निश्चय अवस्था में ये बोलता है त्रैकालिक निषेध होता है तुर्य आत्मा में त्रैकालिक निषेध होता है जो करता यही अर्थ कर रहे सर्वद्रिके वो तस्मात न तत्वग्रहण लक्षण बीज तत्र इसलिए तत्व का अग्रहण स्वरूप बीज अज्ञान यहाँ तत्र बने तुरिया में नहीं है वह बताया और तत्प्रस्तुत से अन्यथा ग्रहण से अतएव जब बीज नहीं रहा कारण नहीं रहा तो कार्य भी नहीं होगा उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला अज्ञानश उत्पन्न जब अज्ञान नहीं है तूर्य में तो अज्ञांश उत्पन्न होने वाला विश्व तेजस भी नहीं जगत भी नहीं तो कारण ही नहीं रहा तो कार्य कहा ठीक है भावाद तीनों कालो में तुरिया से अतिरिक्त वस्तु है ही नहीं कल्पना काल में जो देखते हैं वो भी कल्पना काल में वस्तु नहीं होता वो तो अज्ञान से दिख रहा है वास्तव में नहीं होता जब निषेध करते हैं तो त्रैकालिक निषेध होता है सर्वद तुरैयाद अन्य स्वभाद तेनो काल का में तुरीये होने से तुरीमेंच्च सदा ही है जो तुरी वही सदा दृगुरूप्य दृष्टि त्री त्र मे क्या है भाष्य में कहा बीज त्र त मने परिपूर्ण चिदेक तत्पद द्वारा परिपूर्ण जो चेतन रूप ये रस चलने वाला चेतन है जो उसी का परामर्श लिया जाता है तत्व तुरीय ऐसा कहा अतः अतः ये ये अतएव कहा था ये अभाव भा। कारणाभावी कार्य अनुभव निश्चित सभी जानते हैं कारण न कार्य भी नहीं होता कारणाभावी कार्य अभाव जब अज्ञान नहीं है तो अन्यथाग्रहण भी नहीं है कारणाभावी कार्य अभाव तूरीय तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहण असंभव दृष्टान्त तूर्य में तत्व का अग्रहण और ग्रहण ये दोनों असंभव है अज्ञान भी नहीं है अज्ञान का कार्य भी नहीं है ये सिद्ध करते हैं नहीं ही कहा न ही सविता प्रकाशते सदा प्रकाशात्म के तद विरुद्धम अप्रकाशन अन्यथा प्रकाशन संष्टान जैसे सविता सदैव प्रकाश स्वरूप होता है उसमें अप्रकाशन धर्म भी नहीं, नहीं आ सकता अन्यथा प्रकाशन भी ठीक इसी प्रकार कुर्य ऐसा प्रकाश स्वरूप ठीक कहते हैं यद तो तूर्य से सदात्म उतम तर प्रमाण तूर्य को सदा उसके बारे में प्रमाण देते हैं क्या प्रमाण नहीं दृष्ट उदारण चतुर्थपाद तूर्य तत्वृिक सदा यद चतुर्थ पाद है भिन्न प्रकार से योजना करते हैं उसने अथवा करके कहा अथवा जाग्रत स्वप्न जो सर्वभूतावस्था कोई तुरी आत्मा ही सभी भूतों में अवस्थित है रज्जु ही जितने भी कल्पना करके रज्जु ही अवस्थित होते है उन रूपों में अधिष्ठान तो अवस्थित होता है अवस्था सर्व वस्तु आभास जो साक्षी रूपे न सभी वस्तुओं का प्रकाशक है तुरी एवं सर्वदृक्ष तथा भी स्त्रुति में अनुकूल है इस वाक्य में व्याख्या में स्त्रुति लाते है क्या की नान्य इस आत्मा से तुरी आत्मा से अन्य दृष्टा भी नहीं है कहा समय हो गया हैद्रम स्थिर देवी ओम शान